प्रश्नोत्तर दीप माला शास्त्र समीक्षा जिज्ञासाथ जल बीच समा, कहियत भिन्न भिन्न बंदो सीता राम पद परम प्रिय खिन्न यहाँ सीता और राम में अभेद का कथन करने के लिए इस चौपाई में जो शब्द और अर्थ तथा जल और तरंग के दृष्टांत दिए हैं वहाँ तो भेद ही दिखता है फिर सीता और राम में अभेद कैसे सिद्ध होगा समाधान शिव और शक्ति में सीता और राम में कितना भेद है यह विचार इस दोहे में किया गया है गिरा कहते हैं शब्द को और अर्थ कहते हैं उस वस्तु को जो शब्द के द्वारा समझी जाती है जैसे हमने घट कहा तो घट यह शब्द हुआ और कम्बुग्रीव आदि मान अर्थात एक विशेष आकृति वाला पदार्थ जिसको हम घड़ा कहते हैं उसका अर्थ हुआ शब्द और अर्थ में वस्तुतः भेद नहीं है क्योंकि आपको किसी को अर्थ बताना हो तो शब्द से ही बताना पड़ता है शब्द श्रवण इंद्रिय के माध्यम से जब भीतर जाता है तब अर्थ प्रकट होता है दूसरा उदाहरण दिया है जल और बीची बीची कहते हैं तरंग को जल और जल की तरंग में भी कोई भेद नहीं है सामान्य रूप से जहाँ भी दो शब्दों के बीच में का की लगता है वहाँ भेद मालूम पड़ता है जैसे आपकी पुस्तक आपका घर यहाँ पुस्तक और घर आपसे भिन्न होते हैं पर यहाँ तरंग जल रूप ही है जल थोड़ा ऊपर उठा हो तो उसी का नाम तरंग हो जाता है अर्थात बोलने मात्र को भिन्न है इसलिए कहा कहियत भिन्न ऐसे ही शिव की शक्ति सीता और राम यहाँ पर वस्तुतः भेद बिल्कुल नहीं है जैसे सोने का गहना मिट्टी का घड़ा यहाँ भी परस्पर भेद दिखाई देता है पर वस्तुतः भेद नहीं है क्योंकि न तो मिट्टी से अतिरिक्त घड़ा है और न ही सोने से अतिरिक्त गहना इसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे ही सीता और राम हैं दोनों में भेद प्रतीत होने पर भी वास्तविक भेद नहीं है फिर आगे कहते हैं जिन्हें ही परम प्रियखिन्न जिन सीताराम और पार्वती परमेश्वर का दिन दुखी जन अति प्रिय हैं उनके चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ जिज्ञासा प्रत्येक वेद में चार भाग रहते हैं इसमें उपनिषद भाग में तथा सब उपनिषद रहते हैं फिर ब्राह्मण भाग में कुछ उपनिषदों को ग्रहण करने का उद्देश्य क्या है समाधान वस्तुता उपनिषद भाग कोई अलग वस्तु नहीं है वेद के दो ही भाग हैं मंत्र और ब्राह्मण आज समाज के लोग ब्राह्मण भाग को वेद नहीं मानते परंतु अपने यहाँ की वैदिक परंपरा में मंत्र ब्राह्मण्योर्वेद नामध्येयम आपस स्तंभ स्मृति मंत्र ब्राह्मण दोनों का नाम वेद है वेद के मंत्र भाग में हो चाहे ब्राह्मण भाग में जहाँ भी तत्व ज्ञान और उसकी अंतरंग सहायक उपासना के विषय में चर्चा है उस भाग का नाम उपनिषद है वह मंत्र और ब्राह्मण किसी भी भाग में हो सकता है कहने का तात्पर्य है कि वेदों में उपनिषद नामक अलग कोई विभाग नहीं है जिज्ञासा वेद के ज्ञानकांड को उपनिषद कहा जाता है पर प्रायः सभी उपनिषदों में उपासना प्रकरण भी देखने को मिलता है फिर उपरोक्त कथन का क्या तात्पर्य है समाधान उपनिषदों में तत्वज्ञान संबंधी विचार है और उपासना संबंधी भी पर उस उपासना का संबंध ज्ञान से ही होता है प्रत्येक उपनिषद में ज्ञान भाग से पहले उपासना भाग आने में एक बड़ा रहस्य है उपासना का संबंध श्रद्धा से होता है और वहाँ बुद्धि की विशेष अपेक्षा नहीं है और ज्ञान का संबंध मुख्यतः बुद्धि से है परंतु ज्ञान मार्ग में भी यदि बुद्धि श्रद्धा समर्पित नहीं है तो तत्वबोध नहीं हो सकता बुद्धि श्रद्धा समर्पित नहीं है तो उसमें अहंकार बना ही रहता ही है और जब तक सीमित अहंकार रहता है तब तक तत्व ज्ञान हो नहीं सकता इसलिए श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए प्रत्येक ज्ञान प्रकरण के पहले थोड़ा उपासना प्रकरण आवश्यक है उस उपासना को करने से साधक की बुद्धि श्रद्धा समर्पित हो जाती है ऐसी बुद्धि ही तत्व को ग्रहण करने में समर्थ होती है